श्री वृंदावन बिहारी लाल कल एक हमसे भूल हो गई भूल कैसे हुई कि आरंभ में जब बैठे तब और प्रातः काल से ही स्मृति रही कि परम रसिक आचार्य चरण श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी का कल प्रादुर्भाव दिवस है हरियाली अमावस्या तो प्रातः काल भी खूब स्मृति में रहा और सत्संग के आरंभ में भी स्मृति में रहा यह था कि मध्य में चर्चा करके बधाई गाएंगे लेकिन कथा के प्रवाह में ऐसे बहे कि फिर है? हां तो सरस कुंज का बधाई उत्सव तो चल ही रहा है तो आज मंगलाचरण पीछे करेंगे पहले स्वामी सरस माधुरी शरण जी जो इस युग के महान रसिक आचार्य चरण हुए सुख संप्रदाय हमारे वैष्णवों की परंपरा में एक बहुत ही अद्भुत अनुपम यह वैष्णवों की एक परंपरा है चतुष संप्रदाय तो है ही पर चतुष संप्रदाय से अतिरिक्त यह पांचवा वैष्णव संप्रदाय परम रसिक आचार्य चरण श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज ने देहरा ग्राम में प्रकट भार्गव कुल में उत्पन्न अवतारी बालक श्री रणजीत लाल जी को जिनका आगे चलकर विरक्त नाम हुआ श्री स्वामी श्याम चरण दास जी महाराज उनका घर का नाम था श्री रणजीत लाल उनको अपनी गोद में बिठाकर वात्सल्य किया उन्हें उपदेश दिया सुखदेव जी महाराज ने और पेड़े का प्रसाद भी दिया वे ही आगे चलकर उनकी सुखतीर्थ में जिसको सुख कहते हैं वहां सुखदेव जी ने उनको संकेत पूर्वक बुलाया और श्री सुखदेव जी महाराज ने विधिवत उन्हें पंच संस्कार प्रदान किया वैष्णव मंत्र अष्टादशाक्षर श्री गोपाल मंत्र प्रदान किया और उन्हें शुक संप्रदाय का आचार्य नियुक्त किया यह बात लगभग 300 सौ साढ़े तीन, तीन वर्ष पुरानी बात है श्री चरणदास जी महाराज उच्च कोटि के अवतारी महापुरुष हुए और उन्हीं की परंपरा में अनेक सिद्ध संत हुए श्री चरणदास जी महाराज की वाणी भक्ति सागर जी मोटा ग्रंथ है बहुत अद्भुत ग्रंथ है जैसा उसका नाम भक्ति सागर है ऐसा ही वस्तुतः वह भक्ति सागर ही है सब कुछ उसमें है दास को एक बार ईशान चरणदास जी महाराज में उनसे पूछा कि आपका संप्रदाय बोले हम तो चरण दास हैं सभी वैष्णवों के चरणों के हम दास हैं श्री वृंदावन की निकुंज रस की उपासना ही उनकी मुख्य उपासना है और इस भाव को आगे चलकर जिन पूज्य आचार्य चरण ने प्रतिष्ठापित किया बहुत आगे बढ़ाया बे हुए स्वामी श्री सरस माघिरी शरण जी महाराज जिन्होंने जयपुर में आचार्य पीठ स्थापित करके और वैष्णवता का भक्ति का प्रचार प्रसार किया आज भी उस पीठ के माध्यम से भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है चरणदास श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी महाराज बड़े विलक्षण कोटि के महापुरुष थे उनका मन परम विरक्त था किंतु गुरु आज्ञा से गुरुजी ने उनको विरक्त विरक्तवेश नहीं दिया गुरुजी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम गृहस्त्र में प्रवेश करो क्या कहा ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करो विवाह करो साधु नहीं हुए थे ऐसा मत सोच लेना कि साधु होने के बाद जाह कर लिया साधु होने के बाद विरक्त होने के बाद और जो विवाह करता है लिखा है ऐसे व्यक्ति का मुख देख करके सवस्त्र स्नान करना चाहिए और सूर्य मंडल का दर्शन करना चाहिए तब उसके पाप का प्रायश्चित तो होता है शास्त्रों में उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है वानताशी कहा जाता है ऊपर चढ़कर नीचे गिर गया वानताशी माने कुत्ता होता है बमन किया फिर उसको खा लिया तो शास्त्रों में साधु सन्यासी होने के बाद विरक्त होने के बाद फिर से विवाह करना बहुत निंदित है इसलिए ऐसा आप लोग बिल्कुल न समझे वे शिष्य थे गृहस्थ ब्रा, ब्राह्मण ही थे पर विरक्त होना चाहते थे और उनके पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी बलदेवदास जी महाराज भगवान की प्रेरणा से उन्हें आज्ञा कर रहे थे कि नहीं तुम विवाह करो और आपका मन बिल्कुल संसार की ओर नहीं था एक दिन आप पढ़ के आए तो देखा कि गुरुजी अपने हाथ से चक्की पीस रहे और गुरु जी लगे रहते थे सरस बिहारिणी बिहारी जी की सेवा में ठाकुर जी के श्याम सेवा बहुत आचार विचार की सेवा है बहुत अपरस की सेवा है और गुरुजी ही सब कार्य करते ज्यादा से ज्यादा आप बड़े दुखी हो गए कि ये तो हम कर लेते आप चक्की भी चलाएंगे कैसे होगा उन्होंने कहा इसलिए तो हम कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी की एक बहू आ जाए हैं तो सब काम बढ़िया हो जाएगा पवित्र वंश का विस्तार होगा और भगवान की सेवा पूजा जिस मर्यादा से हम चाहते हैं उस मर्यादा से होती रहेगी तुम्हें कोई बाधा नहीं आएगी और उन्होंने आज्ञा देकर उनका विवाह कराया विवाह तो नाम मात्र का था वस्तुतः वे परम वीत राग थे अहरनिश्च निकुंज रस के भाव में डूबे रहते थे स्वयं अपनी वृत्ति ठाकुर जी की सेवा सारू सेवा बकालात पड़ी हुई थी उस जमाने में उन्होंने तो अदालत में जाते वकील वाला काम करते और उससे जो कुछ उनको मिलता था पारिश्रमिक उससे वो सेवा करते थे एक बार भगवान की सेवा में डूब गए और उनको आवश्यक केस में जिरह करने के लिए जाना था वकील लोग जिरह करते हैं ना तो जिरह में उनको जाना था वे नहीं जा सके तो स्वयं ठाकुर श्री गोविंद देव जी महाराज ने उनके स्वरूप में उपस्थित होकर के जिरह किया और फैसला करा दिया तो उनके हस्ताक्षर भगवान ने उनके स्वरूप में जाकर के उनका वकील वाला काम किया इसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया कि हम तो होश में रहते नहीं ठाकुर जी कितनी बार कष्ट उठाएंगे वे बरसाना में पधारे थके हुए थे शरीर वृद्ध हो गया था स्वामी सरस माधुरी शरण जी का और उन जमानों में कितने अच्छे मार्ग नहीं थे तांगे से ही व्यवस्था होती थी कोई वाहन नहीं चलते थे घोड़ा गाड़ी तांगे से वहां पहुंचे रात हो गई थी तो श्री जी के महल तक तो पहुंच गए दर्शन भी हो गया आरती का और अब थके हुए थे तो वहीं पुराने मंदिर में गुसाई ने निवास की व्यवस्था कर दी दो चार सेवक साथ में थे तो आपके शरीर में पीड़ा बहुत हो रही थी उसी समय एक सांवला कलोना किशोर अवस्था का घुमराली अलकावली वाला बालक गरम गरम सुगंधित तेल लेकर के पहुंचा और बोला कि बाबूजी हम आपके मालिश कर देते हैं सब तो थकान दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपने कहा भैया हम ब्रजवासी बालकों से सेवा नहीं लेते हैं यद्यपि हमारे शरीर में आवश्यकता तो अनुभव हो रही है सेवा की लेकिन हम लेंगे अरे बोले हम तो यहीं कहां रहते हो तुम बोले यही महल में रहू कहा में तेरो बोले न मेरो नाम है भजीता क्या नाम बताया भजीता जैसे नौकर चाकरों के नाम होते इसी ढंग का नाम था कोई जी ने बताया भजी भजीता नाम बताया और संपूर्ण शरीर को दबाया सेवा किया थकान दूर हो गई सो गए और उठे तो बड़ा दिव्य सुख का अनुभव हुआ अब गुसाई जी ने एक व्यक्ति बाहर चौकीदार जो था उसको कह दिया था कि स्वामी जी सो रहे हैं कोई भीतर जाए नहीं रात को बढ़िया से विश्राम करने दो तो वो जो चौकीदार था वो ध्यान दिए हुए था सवेरे आपने कहा कि वो बालक कहां गया भजीता बोले यहां तो कोई बालक नहीं यहां तो चिड़ियाऊ नहीं ना आई बाबा गुसाई जी से पूछा तो गुस्साई जी रोने लगे उन्होंने कहा महाराज ये तो महिल के ठाकुर जी ही हैं भजीता ये श्री जी का भजन करते सेवा करते इसलिए इन्होंने अपना नाम भजीता बताया तो उनके विरह के पद भी हैं इतने पद लिखे स्वामी सरस शरण जी ने कि हमारे कुंज बिहारी भैया जी सामने बैठे हैं शायद ब्रज का कोई रासधारी होगा जो सरस माधुरी शरण जी की दिव्यवाणी को गाए नहीं सरस माधुरी शरण जी के पद के बिना उनके छंद कवित्त के बिना ऐसा समझो रास बिहारी की रास लीला पूर्ण नहीं होती इतने मधुर पद हैं अस्से के पद सब पद बहुत मधुर हैं अद्भुत उनकी वाणी है ऐसे स्वामी श्री सरस माघरी शरण जी के चरणों में हम सब उनकी प्रादुर्भाव तिथि हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर हम प्रणाम करते हैं श्री मलूक पीठ की ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से सभी संतों की ओर से उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं प्रायः सरस माधुरी शरण जी ने सभी आचार्यों की बधाइयां लिखी और सभी आचार्यों के उत्सव मनाते थे सभी आचार्यों के उत्सव श्री चैतन्य महाप्रभु जी की बधाई नहीं लिखी तो जब वे भगवत धाम जाने को थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा कि आप हमारी बधाई नहीं लिखोगे आपने सबकी बधाई लिखी हमारी नहीं लिखोगे तब अंतिम उत्सव आपने महाप्रभु जी का मनाया और महाप्रभु जी की बधाई लिखी ये बात इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि आचार्यों की सिद्ध संतों की ठाकुर जी की श्री जी की ऐसी अनुपम कृपा श्री स्वामी सरस माधुरी शरणजी महाराज ने प्राप्त की उनके बाद द्वितीय आचार्य उनके बाद जो हुए श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज हुए और वर्तमान में श्री स्वामी अलवेली माधुरी शरण जी महाराज आचार्य पर विराजमान है वह भी अनुपम रसिक अनुपम संत हैं उन्हें भी बड़ी बड़ी दिव्य अनुभूतियां होती हैं और अब हम आपको क्या कहें आज वे प्रत्यक्ष विराजमान हैं, तब उनकी महिमा हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन ऐसे संतों का जब विरह होता है अभाव होता है तब पता चलता है कि ये कैसे महापुरुष थे मेरे अपने विश्वास के अनुसार पूज्य स्वामी श्री अलविली माधुरी शरण जी भी उसी कोटि के महापुरुष हैं उनके भी चरणों में हम प्रणाम करते हैं वृद्ध हैं शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं है अक्षम है लेकिन आज भी ऐसे सेवा में घंटों ठाकुर जी की रहते हैं और आज भी आचार्य उत्सव में वे नृत्य करते हैं आज भी अद्भुत है उनकी आचार्य निष्ठा ऐसी निष्ठा वाले उन महान संत के चरणों में हम प्रणाम करते हैं सूचना और आई है कि श्रावण शुक्ल द्वितीया वैसे तो श्रावण शुक्ल आगे आएगा पर पुरुषोत्तम मास में सब उत्सव आ जाते हैं तो हमारे श्री यमुना मंदिर के पुजारी जी परम पूज्य श्री राम रतन दास जी जिन्होंने लगभग 40-45 वर्ष अखंड यमुना जी की सेवा की और अद्भुत उनकी यमुना जी की यमुना मंदिर है ना यमुना जी की सेवा में उनकी निष्ठा थी अपने आरंभिक जीवन में अपने गुरु स्थान में ललितपुर नरसिंह मंदिर में रह के भी बहुत सेवा की उन्होंने कामधेनु घुमाते थे उसे ठाकुर ठाकुर जी को भोग लगता था संतों की सेवा होती थी और यहां अखंड वृंदावन करते हुए उन्होंने यमुना जी की सेवा जगन्नाथपुरी नहीं गए थे तो हमने कहा कि आपको हवाई जहाज से जगन्नाथ जी का दर्शन करा लाते हैं भुवनेश्वर वहां से एक बार तो तैयार हो गए बाद में बोले चालीस 45 साल हो गए वृंदावन से बाहर गए नहीं अब जगन्नाथ जी हमको चाहेंगे तो अपने पास बुला लेंगे जगन्नाथ जी का यहीं से दर्शन हो जाएगा नहीं जगन्नाथ जी चाहेंगे तो यहीं दर्शन दे देंगे ऐसा उन्होंने हमको कहा अब हमारा शरीर वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहिए हम अशक्त हैं असमर्थ हैं हमने कबो तो कोई बात नहीं व्हील चेयर ले लेंगे आपके लिए वहां व्यवस्था है व्हील चेयर की नहीं नहीं कहीं नहीं जाएंगे जाते जाते मने कर दिया और उनकी इस निष्ठा का दिव्य प्रभाव यह हुआ महाराज जी के जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन इस बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई ना इस रथ यात्रा के पिछली रथ यात्रा पिछली रथ यात्रा मैंने ये जो रथ यात्रा हुई इस रथ यात्रा से पिछली रथ यात्रा उसके कुछ समय पहले ही हमारी चर्चा हुई थी उनसे और ठीक रथ यात्रा के दिन ही उन्होंने श्री जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए निकुंज प्रवेश किया तो ऐसे पूज्य पुजारी जी का उत्सव तो मनाया जा चुका है लेकिन पुरुषोत्तम मास में सभी उत्सव आ जाते हैं वर्ष भर के उत्सव आ जाते हैं तो पुरुषोत्तम मास के उत्सव विधान के अनुसार कल पुरुषोत्तम मास का जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव है क्या है तो यहाँ हमारे राधा वल्लभ लाल जी में वल्लभ कुल के मंदिरों में सज गए कल रथ यात्रा का विधान है तो इस भाव से श्रद्धे पुजारी श्री राम रतन दास जी का रथ यात्रा का पर्व मान करके उनकी फोटो यहाँ अंकित है वो उधर बाबा श्री ठाकुरदास जी के निकट जो जिनकी फोटो है उनका कल उत्सव है तो कथा तो जैसी चल रही है कथा चलेगी कल उनके उत्सव का भंडारा है तो बहुत अच्छे निर्मल संत थे उनके उत्सव का भी आप सब प्रसाद ले लेंगे हम देखते हैं बहुत से प्रेमी सत्संग में तो पधारते हैं पर भंडारे में दो बार आने में सुविधा नहीं होती है तो हम सेवा में लगे हुए लोगों से आग्रह करेंगे कि एक व्यवस्था ऐसी भी होनी चाहिए कि कुछ प्रसाद जो शाम को भी थोड़ा बट जाए तो उनको उत्सव का प्रसाद कर्ण प्रसाद भी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा तो पंगत तो जो पंगत में तो आए सब प्रसाद पाए प्रेम से लेकिन जो नहीं आ सकते हैं वो शाम को कथा के बाद उत्सव का कर्ण प्रसाद सबको मिले ऐसी हमारी भावना है बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल लेकिन पिछली वर्ष 2022 में हरियाली अमावस्या को ही दास ने भगवत प्रेरणा से श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी की एक बधाई लिखी थी बधाई तो क्या है सुख बंदी है कोई हम कोई कवि तो है नहीं रचयिता तो नहीं जो रचना करना जाने पर जैसी भावना श्री ठाकुर जी ने प्रेरित की उसके अनुरूप कुछ पंक्तियां लिखी हैं उनके माध्यम से हम श्री सरस माधुरी शरण जी के युगल चरणों में सादर शास्त्रांग प्रणाम निवेदन करते हैं श्री सरस सहचरी कुंज महल ते श्री सुक तखनी पठाई श्री तरस सहरी कुंज महल ते श्री सुक तखनी पठा में सुखदेव जी को सुख सखी कहा गया और श्री चरणदास जी को रूप मंजरी कहा गया श्री सरस सहचरी पुंज महल थे श्री सुख सखी पठा सदनी पता हरियाली माँ वस की शुभ थी हरिया के शिष्य श्री स्वामी बिहारी दास जी हुए और उनके शिष्य श्री स्वामी ठाकुर दास जी महाराज हुए और श्री ठाकुर दास जी के शिष्य श्री स्वामी बलदेव दास जी हुए और उनके शिष्य श्री सरस माधवी चरण जी हुए पूरी परंपरा श्री गुर, गुरु गुरु बलदेव देव प्रग के पत्नी गर्व से श्री सरस माघरी शरण जी का जन्म हरियाली अमावस्या के दिन गुरुवार को हुआ मां तो पार्वती भई मां भाई मा तो da uh... जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था मध्य प्रदेश में जिला मंदसौर भारत मध्य प्रदेश धन्य भयो भारत प्रदेश धन्य भयो धन्य मंद और जिला धने हो गया जहां प्रगटे श्री रसिकाचारज जहां प्रगटे चंद्र भगवान की जय श्री सरस बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी महाराज की जय उनके प्राकट्य बधाई महामहोत्सव की जय, सब संतन की जय जय जय श्री शीला अब कथा शुरू होगी मंगला के अंदर हरिपीमते रायण वर्णाथसा रंदतामी मंगलाना चकर्ता वाही विनायक श्री सीता गुणग्रा पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर गिरा अर्थ सम समकत भिन्न न भिन्न वंदौ सीताम पद जिन ही परम प्रियं प्रणव पवन कुमार कुमन पावक ज्ञान धन सुहृदय आगार बसई राम सरचा बंदों तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूहत लक्यो प्रगट्यो सप्तहाज भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अने गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासुवचनमिक कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद।, गोविंद। होता है वो हो जाए उसके बाद कल ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनिह अभेद सो की देह धरी हो इनर जा न जानत वेद यहां तक कल मूल पाठ हुआ इसके आगे का पाठ आज वीर Your soul. माया धनी अब कर अपने भगतमणी लाग न उर उपदेश जदपि कहू शिव बार बहु बोले बिहसी महे हरी माया बलजान जॉ तुम रे मन अति संौख लगी लगे कर आगे हुई चली पनिया कई नकस करमीरा प्रतान सती कपट जाने स्वामी तब तुम साहि कर ज्ञान तुम करती हसीरा रामी जोड़ी पानी प्रभु तीन प्रणाम पिता समेत नाम कह गीत समय सही सही दे कुलाप लीन परी कवन विधि कहू सत्य श्री राम जय से श्रीधाम वृंदावन में चातुर्मास श्री राम कथा महोत्सव के क्रम में श्री राम नाम वंदना नाम वंदना का प्रकरण चल रहा है धीरे धीरे कथा चल रही है तो नाम वंदना में उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं कल आज बड़े सौभाग्य की बात है कि पूज्य श्री अनंतदास जी महाराज जिनके बहुत नाम हैं है? अलग अलग नामों से लोग आपको पहचानते जानते हैं तो वे भी कृपा करके आज पधारे हैं निर्गुणते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार नाम बड़ राम निज विचार अनुसार निर्गुण से राम नाम हरि नाम कैसे श्रेष्ठ है यह निरूपण गोस्वामी जी कर चुके अब सगुण से नाम की श्रेष्ठता क्योंकि गोस्वामी जी का मत है मोरे मत बड़ नाम दुहू ते मेरा मत है कि निर्गुण से भी नाम श्रेष्ठ है और सगुण से भी नाम श्रेष्ठ है तो निर्गुण से नाम कैसे श्रेष्ठ है इसका विवेचन गोस्वामी जी कर चुके हैं और अब सगुण से नाम कैसे श्रेष्ठ है इसका विवेचन गोस्वामी जी कर रहे हैं राम भगत हित नरतु भारी सही संकट से साधु संत नाम सप्रेम जपत बनया भगत हो मुद मंगलवार श्री राम जी ने भक्तों के लिए ही न स्वीकार किया यद्यपि भगवान के अवतार के प्रयोजन अनेक हैं गीता जी में तो भगवान ने स्पष्ट कहा यदा यदा हि धर्मस्य से ग्लार्भवती भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मा सृजा्य हम परित्राणाय साधुना विनाशा च दुष्कृता धर्म संस्थापना इसी भाव को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा जब जब होई धर्म के हानि बाड़ी असुर अदम अभिमाने तब तब तब, तब, तब प्रभुधरी मनुष्य शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा पर वस्तुता धर्मस्थापन और असुरों का संहार ये भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन नहीं है क्योंकि भगवान सत्य संकल्प है भगवान के संकल्प से अनंत-अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन और संहार हो जाता है तो क्या असुरों का संहार नहीं हो सकता भगवान के संकल्प से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हो जाता है भगवान संकल्प कर लें कि सभी के हृदय में धर्म की स्थापना हो जाए तो भगवान के संकल्प से धर्म स्थापन भी हो जाएगा, भगवान के संकल्प से असुर संहार भी हो जाएगा, पर भक्तों को भगवान संकल्प से संतुष्ट नहीं कर सकते अब हम आपसे पूछते हैं कि जो सबरी माता अपने गुरु महर्षि मतंग ऋषि की आज्ञा से प्रतिदिन पंथ बुहार रही है पलक पावड़े बिछाकर प्रतीक्षा कर रही है आहार में सुरुदन कर रही है कि रघुनंदन इस विलिनी की झोपड़ी तक कब आएंगे और महाराज जी एक दिन दो दिन नहीं दस हजार वर्ष से प्रतीक्षा कर रही है उस सबरी माता को भगवान संकल्प से संतुष्ट नहीं कर सकते सबरी का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए तो भगवान को स्वयं को ही आना पड़ेगा हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे हैं संकल्प से हनुमान जी को संतुष्ट कर सकते हैं महर्षि भरद्वाज महर्षि अत्रि महर्षि सर्भंग महर्षि सुतीक्षण सुतीक्षण महर्षि अगस्त आदि न जाने कितने दंड के ऋषि निरंतर जब तब साधन करके व्याकुल हृदय से श्री रघुनंदन के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या राम जी उन ऋषि मुनि महात्माओं को अपने संकल्प से संतुष्ट कर सकते हैं उनके लिए तो सरकार को खुद आना ही पड़ेगा विभीषण जी को संकल्प से संतुष्ट कर सकते हैं लंका जैसी जगह में रहकर जो आहार्मिश भजन कर रहे हैं उनके लिए तो रघुनाथ जी को समुद्र के निकट तक पैदल चलकर आना ही पड़ेगा और स्वयं राम जी ने विभीषण जी से कहा क्या कहा तुम संत प्रिय मोरे धर्म नहीं आना हो हे भीषण आपके जैसे संत मुझे अत्यंत प्रिय है आपके जैसे संतों के लिए ही धर्म देह में देह धारण करता हूं अवतार ग्रहण करता हूं और कोई प्रयोजन नहीं इसलिए सो, सो केवल सो केवल भक्तन हित लागी सो केवल भक्तन हित लागी केवल भक्तों के प्रति अपार प्यार प्रदर्शित करने के लिए भक्तों से भक्तों के प्रेम का निर्वाह करने के लिए ही श्री ठाकुर जी धरती पर आते हैं तो मुख्य भगवान के अवतार का प्रयोजन है भक्तों को प्रेम दान, भक्तों से लीला और जब आए ही हैं तो चलो असरों को भी मारते चलें और धर्म स्थापन भी कर दें आचरण के द्वारा भगवान का चरित्र ही आचरण का उच्चादर्श बनता है कैसे धर्माचरण करना चाहिए तो राम भगत हित नरतन भारी राम जी ने भक्तों के लिए नरावतार ग्रहण किया और नरावतार ग्रहण करने में क्या मिला उनको सही संकट बहुत संकट राम जी ने सहन किए बहुत संकट राम जी ने सहन किया उन संकटों को सहने का प्रयोजन क्या था ले सही संकट की ये साधु सुखारनवास में कितना संकट होगा आज थोड़े देर के लिए थोड़े दिनों के लिए यमुना जी ने कृपा कर दी जल खूब आ गया तो लोग इतने तकलीफ में हैं। और भगवान चौदह वर्ष में रहे न कोई टेंट न कोई तम्बू न कोई कुटिया महाराज जी वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि लकड़ी काट काट करके उसके जंगल से मूज बलकल छील करके उनकी रस्सी बनाकर उसकी एक चौकी जैसी बनाते उस पर जानकी जी को बिठा देते थोड़ा कुछ सामान गोद में रख देते जानकी जी के और राम जी और लक्ष्मण जी उसको धक्का दे देकर के तैरते हुए तब किशोरी जी को पार करते थे बिना पदक के कितना कष्ट भगवान ने सहन किया कठोर दंड कारण के कंटक श्री रघुनाथ जी के अत्यंत सुकोमल चरणों में विद्व हो गए प्रयोजन क्या है जो संत दंड कारण में भजन कर रहे हैं उनके भजन का फल देने के लिए उनको हृदय से लगाने के लिए उनको प्रेमदान करने के लिए ही भगवान ने उन संतों को सुखी करने के लिए भगवान ने इतने संकट सहे, सही संकट किए साधु सुखार संकटों को सहन करके संतों को सुख दिया पूज्यपात धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज कहा करते थे कि राम जी अपनी लीला संपन्न करके जब साकेत पधारे तो राम जी ने अपने चरणों को अपने प्राण प्यारे भक्तों के हृदय में स्थापित कर दिया बड़ा सुंदर भाव बहुत ध्यान से सुने उन चरण कमलों को भक्तों के हृदय में विराजमान नहीं किया जो श्री जानकी कर सरोज लालिते हैं उन चरणों को भगवान श्री राम ने संतों के भक्तों के हृदय में प्रतिष्ठित किया जिनमें दंडकारण्य के कांटे विधे हुए श्री सुखदेव जी का भाव स्मरता हृदय दंड स्वल्लव राम आत्म ज्योतिर स्मरण करने वालों के हृदय में उन चरण कमलों को विराजमान किया जो विधम दंडक कंट जिनमें जिनमें कंटकार दंडकारण्य के कांटे भी हुए कांटा किसी के पैर में लग जाता है तो जब तक वो निकाल के कांटे को बाहर नहीं कर देता तब तक व्यक्ति को चैन नहीं पड़ता लाख काम हो तो भी छोड़ के पहले कांटा निकालेगा और लोग कहते भैया सुई ना मिले तो कोई बात नहीं कांटे से कांटा निकल जाता है तो दूसरे कांटे की खोज करता है कि कांटा तो निकालना कांटा छोड़ना नहीं पैर को निष्कंटक बनाना है लेकिन श्री रघुनाथ जी के चरण में कांटे लगे उन्होंने निकाले नहीं कांटे क्यों यदि इन कांटों को अपने चरण तल से हम पृथक कर देंगे तो संसार के जीव तो वैसे ही विमुख हो रहे हैं वे कहेंगे भगवान तो सज्जनों को ही स्वीकार करते हैं दुष्टों को तो अपने चरणों में स्वीकार करते ही नहीं दुष्ट तो भूलकर भी मेरी शरण में नहीं आएंगे इसलिए भगवान संदेश दे रहे हैं कि कांटे जैसा पीड़ा पहुंचाने वाला कठोर दुष्ट भी यदि मेरे चरण के निकट आ जाए तो मैं कांटे को ही अपने चरण से अलग नहीं करता फिर कौन ऐसा जीव है जो भगवान की शरण में आ जाए और भगवान उसको अपने चरणों से पृथक करें जीवों को शरणागति के भाव को पुष्ट करने के लिए भगवान ने अपने चरणों से कांटे नहीं निकाले तो जब कांटे नहीं निकाले जाते हैं तो उनमें गांठ पड़ जाती है जब नहीं निकाले जाते तो उनमें गांठ पड़ जाती है तो रामजी के कोमल चरणों में जगह जगह कांटों की गांठ पड़ गई तो संत जब ध्यान करने लगे और उन्होंने राम जी के चरणों में कांटों की गांठ देखी वे तो रोने लगे कि हाय हाय मेरे सरकार के चरणों में ये गांठें कहां से आ गईं? तब वे समझ गए कि राम जी ने अपने प्रेमियों को सुखी करने के लिए कांटों की परवाह नहीं की दंड कारण के कंटकाकिर्ण किरण वन में विहार किया धर्म रक्षा गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए रामजी ने अयोध्या के राज महिलाओं का त्याग करके दंडकारण्य के कंट मार्ग को अपनाया तो दूसरा भाव जब हमारे आराध्य ने सुख सुविधा का त्याग करके भोगों का त्याग करके धर्म रक्षा गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए इतने कष्टों को सहन किया तो हम उनके दास हैं उनके सेवक हैं उनके भक्त हैं उनके उपासक हैं तो हमें भी सुख सुविधा के जाल में फंस करके धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा गोरक्षा जैसे महान विषयों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ये प्रेरणा राम जी अपने दंडकारण्य कंटकों के चिन्हों से प्रदान कर रहे हैं संतों को रामजी ने सुखी कर दिया क्या अपने अवतार काल में चौबीसवीं चतुर्युगी के त्रेता में और वह भी केवल वनवास के काल में सही संकट सही संकट किए साधु सुखारी यह काम किसने किया सगुण ब्रह्मश्री राम जी ने और सगुण ब्रह्म श्री राम जी के नाम ने क्या काम किया श्री राम जी से राम जी का नाम बहुत आगे निकल गया नाम सप्रेम जपत अनया भगत हो जापक भक्त प्रेम से नाम जप करके अनायास ही मुद मंगल के बास हो जाते भैया जी मुद मंगल बासा बासा माने मुद माने भीतरी आनंद को मुद कहते हैं भीतरी आनंद के धाम बन जाते हैं और मंगल के धाम बन जाते हैं अर्थात स्वयं मंगल स्वरूप हो जाते हैं तो ये इतना बड़ा काम राम जी के नाम ने कर दिया उन्होंने तो समय विशेष में एक निश्चित संख्या के ऋषियों को संतों को सुखी किया और नाम महाराज तो अनंत काल से अपने प्रेम पूर्वक नाम जप करने वालों को मुद और मंगल का स्वरूप बना रहे हैं उनको दुख रहित बना रहे हैं उनको सुखी कर रहे किया कर रहे हैं और आगे भी कराल से कराल कलिकाल में भी करते रहेंगे तो राम जी से राम जी का नाम बहुत आगे निकल गया बोले तो एक उदाहरण से संतोष नहीं हुआ दूसरा उदाहरण दो दूसरा उदाहरण ले लो राम एक तारी सुधारी नाम सुधारी नाम को खल, उमती सुधारी नाम को, खल, उमती सुधारी।, नाम को खल, उमती सुधारी श्री राम जी ने अवतार लेकर महान तपस्वी महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार कर दिया अहल्योद्धार राम जी के अवतार की बहुत बड़ी विशेषता है हल्य माने क्या होता है हल्य शब्द का संस्कृत अर्थ है दोष हल्य माने दोष और अहल्य अहल्य माने निर्दोष जिसमें किसी ही प्रकार के दोष की गंध भी न हो उस परम दिव्य भगवती देवी को अहल्या कहते हैं जो सर्वथा दोष रहता हो ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाई है विधि प्रपंच गुण अवगुण साना गुण और अवगुण को शान करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जिसमें दोष ही दोष हो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति में भी कोई ना कोई एक गुण होता है और साधु से साधु व्यक्ति में भी कोई ना कोई एक दोष होता है शान के बनाया है सनक शान बनाई हुई चीज से पृथक करना बहुत कठिन है भगवान के भक्त गुण तुम्हार समझें निज दोषा गुण तो भगवान के मानते हैं इसलिए उनको गुणाभिमान नहीं होता और दोष अपने मान लेते हैं इसलिए दोष उनमें रहता नहीं यह नहीं बता गुण भगवान के हैं ये स्वीकार कर लेने पर गुणाभिमान नहीं रहता और दोष सब मेरा ही है अपनी अपना दोष पकड़ में आ गया पहचान में आ गया तो वो दोष रहता नहीं है दोस्त निकल जाता है हमारी स्थिति यह है कि हम दोष को स्वीकार ही नहीं करते अपने माता पिता गुरुजन हमारा दोस्त बतावें तो वे हमारे शत्रु हैं हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कलयुग में उत्तम पति उत्तम पिता उत्तम गुरु बनना हो तो उत्तम पति बनने का फार्मूला है कि पत्नी के दोष न गिनाओ तो पतिदेव बहुत अच्छे हैं पिता पुत्र की कमी न बतावे तो पिताजी तो बहुत अच्छे हैं माताजी संतान की कमी न बनावे तो माताजी बहुत अच्छी हैं और बढ़िया गुरु बनने का भी प्रमाण पत्र यही है चेला ऊट पटान चाहे जो कुछ करें कुछ मत बोलो हा हमारे गुरुजी तो एकदम सरलता क्षमा दया की साक्षात मूर्ति हैं। अरे भैया भले आदमी तुम्हारे ये कहने से तुम्हारा क्या फायदा हो गया तुम तो उनकी क्षमा दया सरलता का घोर दुरूपयोग कर रहे हो अभी तो कुछ नहीं है लेकिन फिर बाद में रोना पड़ेगा आछे दिन पाछे गए या न गुरु सनहे अब पछताए हो चुका जब चिड़िया चुग गई थे दोष अपना जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो फिर दोष रहता नहीं ये विशेषता है दोष धीरे धीरे कम हो जाता कम होते होते अंत में समाप्त हो जाता है दोष पर अब हम हृदय से स्वीकार करें कि हम दोषी हैं और अब हमें दोषी नहीं रहना है इस दोष का परिमार्जन करना है तो दोष जीवन में नहीं रह जाएगा ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमारे ऊपर लोग आरोप लगाते हैं कि तुमने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई गुण और दोष मिलाकर सृष्टि क्यों बनाई हमारी बड़ी बुराई होती है अब हम ऐसी सृष्टि बनाएंगे कि जिससे हमारी बड़ी प्रशंसा हो तो ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड के जो दिव्य दिव्य पदार्थ थे उनका जो उत्कृष्ट अंश था चार अंश था उस अंश को पूंजीभूत करके एक दिव्य देवी का निर्माण किया उसी देवी का नाम हुआ अहल्या ये ब्रह्मा जी के मनस संकल्प से ब्रह्मा जी के तपोवल से निर्मित देवी है जिसमें चरण से लेके मस्तक पर्यंत कहीं किसी अंग प्रत्यंग में कोई दोष नहीं स्वभाव में शील में व्यवहार में वृत्ति में कहीं कोई दोष नहीं सर्वथा निर्दोष और सौंदर्य का तो क्या कहना इस ब्रह्मांड की अप्रतिम सुंदरी क्योंकि उसमें दोष आई नहीं हल्य आई नहीं तो उस दिव्य देवी को देखकर सबका मन ललचाया कि ब्रह्मा जी हमको ही दे दे हमसे ब्याह हो जाए तो बहुत अच्छा है लेकिन ब्रह्मा जी सबके मन की जानते, थे सबसे पहले तो देवराज इंद्र ने इच्छा व्यक्त की कि मैं देवराज हूं ब्रह्मा जी ने हमको देवराज पद पर बिठाया है तो ये ब्रह्मांड की सर्वोत्कृष्ट सुंदरी ही हमारी पत्नी होनी चाहिए ब्रह्मा जी ने निग्लेक्ट कर दिया अरे तुम ठीक है एक इंद्राणी से ही संतोष रखो इतनी अपसराय स्वर्ग में है फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा ब्रह्मा जी ने इंद्र को इंद्र की बात को स्वीकार नहीं किया अनेक निष्काम वीतराग ऋषियों के मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई अहिल्या को देखकर कि यश सुंदरी देवी तो हमको ही मिल जाए ब्रह्मा जी ने उनको भी नहीं दी अनेक देवता ऋषि यक्ष गधर्व किन्नर सब वहां आए थे सब चाहते थे अहिल्या हमको मिले पर ब्रह्मा जी ने अहिल्या किसी को नहीं दी दे। ब्रह्मा जी देखने लगे कि ये अहलिया है तो कोई अहल्य इनमें है कि नहीं अहल्य माने सर्वथा निर्दोष तो उनकी दृष्टि महर्षि गौतम पर पड़ी। महर्षि गौतम भगवती ब्रह्म गायत्री के सर्वोत्कृष्ट उपासक माने जाते हैं आप लोग नासिक गए नासिक में जो गोदावरी गंगा है वो गोदावरी गंगा महर्षि गौतम ने ही प्रकट की महर्षि गौतम की बड़ी कथाएं पुराणों में वर्णित हैं महर्षि गौतम भी वहां पधारे थे पर गौतम परम निष्काम उनके मन में, में कोई इच्छा नहीं हुई अब ब्रह्मा जी ने बुलाया तो हाथ हो तो गए और अहिल्या प्रगट भई ये तो बहुत अच्छी बात है पर उनके मन में ये कोई कामना नहीं थी कि अहिल्या मुझे मिले ब्रह्मा जी ने देखा कि सर्वथा निष्काम है ये तो ब्रह्मा जी ने कहा गौतम कहा पितामह बोले ये अहल्या को हम तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रख रहे हैं जब हम धरोहर मांगे तो हमारी धरोहर सुरक्षित लौटा देना बडों की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए माँ तो पिता गुरु प्रभु की वानी बिना ही विचार किए शुभ जाने उसमें विचार नहीं करना चाहिए गौतम जी बहुत शीलवान है उन्होंने कहा पितामह जो आज्ञा देखो संसार में सबसे बड़ा कष्ट क्या है आचार्य जी सबसे बड़ा कष्ट है धरोहर की रक्षा इसलिए लिखा है शास्त्र में दुखम न्यास से रक्षणम न्यास माने धरोहर की सुरक्षा सबसे बड़ा दुख है कोई कहे महाराज हमारी ये चीज रख लो हम जो मांगे तब दे देना महाराज अभी ले जाओ क्यों हमारे महाराज जी से कोई कहता कि महाराज ये चीज रख लीजिए और फिर हम ले लेंगे महाराज जी कहते फिर तो फिर है तुम मरे के हम मरे धरोहर नहीं रखते हैं महाराज जी मना कर दे धरोहर नहीं रखते दुखम न्यासत से रक्षण धरोहर को नहीं रखना दुख है। सारी चिंता उसको करनी पड़ेगी धरोहर की सुरक्षा की लेकिन बड़ों ने आज्ञा दी है तो वह आज्ञा हमारे अनुकूल है या हमारे प्रतिकूल है यदि हम बड़ों के प्रति आदर बुद्धि रखते हैं तो हमें यह सोचने का अधिकार नहीं अधिकार नहीं ये बात नहीं यह बात हमारे मन में ही नहीं आनी चाहिए बड़ों ने आज्ञा दी है तो स्वीकार करना चाहिए गौतम जी ने कहा जो आज्ञा ब्रह्मा जी ने अहिल्या को दे दिया एक बार तो विवाद शांत तो हो गया सब कहते थे हमको अहल्या मिले हमको अहल्या मिले किसी को नहीं मिली गौतम जी को भी नहीं मिली उनको तो धरोहर के रूप में दे दिया अब लोग सोचते थे कि अभी उम्मीदवार ज्यादा थे और अब जब समय आएगा तो ब्रह्मा जी बढ़िया से किसी को चुन करके अहल्या दे देंगे ये सबके मन में था सब चले गए और महर्षि गौतम ने अहिल्या को अपने निकट रखा और अहिल्या जैसी ब्रह्मांड सुंदरी त्रिभुवन सुंदरी अहिल्या के साथ रहकर दस बीस हजार वर्ष तक हजारों वर्ष तक गौतम जी तपस्या करते रहे उन्होंने दृष्टि उठाकर एक बार अहिल्या की ओर देखा तक नहीं सदा निकट रहकर साथ रहकर भी उनके मन में विकार की जागृति नहीं हुई ऐसे महान जितेन्द्रीय महात्मा गौतम जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं ब्रह्मा जी ने फिर सबको बुलाया गौतम जी से कहा हमारी धरोहर वापस महाराजी आपकी धरोहर है ले लो दास कबीर जतन तेउड़ी ज्यो की त्यों धरविनी चदरिया जैसी भी थी वैसी वापस कर दी ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी वत्स गौतम तुम्हारे जैसा सर्वथा जितेंद्रिय निष्काम वीतराग पुरुष ही इस अभूतपूर्व दिव्य सुंदरी का एकमात्र पति होने का अधिकारी है और सबके सामने उन्हें गौतम जी की प्रशंसा की और वैदिक पद्धति से अहिल्या का पाणिग्रहण गौतम जी के साथ करा दिया पुत्र का जन्म भी हो गया उस काल पश्चात पुत्र का जन्म भी हो गया लेकिन इसके बाद भी इंद्र की वृत्ति अहिल्या से अलग नहीं हुई थी वो निरंतर कोशिश में रहता था कि अहिल्या हमको मिले विषयी कामी भोगी लंपट पुरुष के चाहे मनुष्य हो चाहे देवता के ही स्वरूप में क्यों न हो उनकी अंतकरण की वृत्ति कैसी होती है ये बात हमें समझनी है इंद्र के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी है ये बात समझनी है कि विषय भोगी लंपट पुरुष कैसे होते अरे इतना लंबा समय बीत गया और वो पुत्रवती हो गई ऋषि पत्नी है फिर भी तुम उसकी कामना करो ये कितनी घटिया बात है कितनी नीची बात है लेकिन वो निरंतर इसी ही स्थिति में रहता था कि अहिल्या तो मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैं ही सबसे पहले अहल्या की प्राप्ति की कामना रखता था ब्रह्मा जी ने मेरे साथ न्याय नहीं किया मैं कैसे भी अहल्या का को तो प्राप्त ही करके मानूंगा एक दिन वह ब्रह्मवेला का समय था चंद्रमा को अपना सहयोगी बनाया कुक्ट को भी अपना सहयोगी मुर्गा को भी सहयोगी बनाया कि तुम जल्दी बांग देकर के अर्धरात्रि के डेढ़ दो बजे के समय ही ब्रह्मवेला की बांग दे दो जिसमें महर्षि समझे कि ब्रह्मवेला वेला होगी स्नान का समय आ गया महर्षि गौतम जैसे ही गए उसी समय इंद्र गौतम का स्वरूप धारण करके आश्रम में प्रविष्ट हो गया अब देखिए बहुत ध्यान से सुने जो सर्वथा निर्दोष है जिसमें दोष की गंध भी नहीं है उस व्यक्ति को भी इस अहंकार में नहीं जीना चाहिए कि मैं तो सर्वथा निर्दोष हूं इसलिए निर्दोष ही रहूंगा जो सर्वथा निष्काम है निर्दोष है उसे भी निरंतर सावधान रहने की आवश्यकता है सावधानी हटी की दुर्घटना घटी मैं तो अहिल्या हूं मुझमे किसी प्रकार का दोष नहीं है मैं परम पतिमृता हूं किसी भाव में भावित थी अहिल्या किंतु जब देवराज इंद्र गौतम का रूप धारण करके आए तो भगवान किसी का अहंकार रहने देते नहीं है भगवान का स्वभाव है अहंकार किसी का नहीं छोड़ते इस अहिल्या के भीतर जो अभिमान था आज उसी के नष्ट होने का अवसर आया और गौतम जब पुनः आए देखो आप दूर से किसी व्यक्ति को नहीं पहचान सकते जान सकते कि ये कैसा है आप उसके साथ कुछ काल रहने का अवसर ये भी आपको मिल जाएगा तो निकट रहकर ही आप उसको समझ सकते हैं बहुत निकट रहकर के और आप विचार करें कि पतिव्रता पत्नी से अधिक पति के निकट और कौन हो सकता है अहिल्या गौतम जी को अच्छी प्रकार से समझती है कि ये वह जितेंद्रीय महात्मा है जो विवाह के पूर्व में धरोहर के रूप में रखी गई थी पर इन्होंने हजारों वर्षों तक भी कभी नजर उठाकर मेरी ओर नहीं देखा ये परम जितेंद्र निष्काम महात्मा है और ब्रह्म वेला में स्नान के लिए जावे और स्नान न करके बीच में ही लौट के आ जाएं, केवल मेरा संभोग करने के लिए तो ऐसी घृण वृत्ति मेरे पति महर्षि गौ। गौतम की कभी नहीं हो सकती ब्रह्म में ऐसा निन्द्य कर्म वे कभी नहीं कर सकते ये परम जितेंद्रीय भात्मा है ये बात अच्छी प्रकार से वो समझती थी इसलिए अहिल्या ने पहचान लिया कि ये गौतम नहीं है ये गौतम वेशधारी इंद्र ही है ये बात अहिल्या को पता चल चुकी थी लेकिन फिर भी उसके मन में स्प्रिहा हो गई ये देखो सच्चा प्रेमी तो ये है ये ऋषि हमारे पति जरूर है लेकिन इनका तो कोई किसी में मोह ममता प्रेम तो ही नहीं अपने भजन में रहते हैं और ये देखो कितना बड़ा प्रेमी है हजारों लाखों वर्ष बीत गए फिर भी ये हमको चाहता है हमारी चाहत में हमारे पति का ही रूप लेकर आ गया तो उसके मन में स्पृहा हो गई इंद्र के स्पर्श की ये दोष है अहल्या का इसलिए जब अहल्या का स्पर्श किया इंद्र ने तो उसमें अहिल्या ने कहा कि तुमको अभी यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण हो चुकी है और अब यदि कहीं महर्षि आ गए तो वे तुम्हें और हमें दोनों को दंड देंगे इससे तो स्पष्ट हो गया कि पता चल गया कि महर्षि नहीं है हम अपने मन से कोई बात नहीं कर जो ग्रंथ में लिखी बी सोई बात आपको बता रहे हैं और इंद्र जाते जाते इंद्र दिखाई पड़ गया महर्षि ने इंद्र को श्राप दिया तेरे शरीर में सहस्त्रों स्त्री चिन्ह हो जाए भगके चिन्ह हो जाएं ये इंद्र को श्राप दिया कहते चंद्रमा को मृग से उन्होंने प्रताड़ित किया वो मृग का चोट का चिन्ह आज भी चंद्रमा के भीतर दिखाई पड़ता है उसको कलंकी होने का शाप दे दिया और मुर्गे को पहले ऋषि मुनियों के आश्रमों में उसका आदर था मुर्गे का फिर उसको मलेच कह करके उन्होंने उसको आश्रम की सीमा से बहिष्कृत कर दिया उसे भी शाप दिया और अहिल्या को भी शाप दे दिया शैली भव सुदुरमते अरे सुदुरमती तू शैली हो जा माने पाषाण की हो जा पत्थर का बना दिया गया क्या अहल्या पर क्रोध किया अहल्या पर कृपा की ये शरीर में थी तो इसने पाप किया अब पत्थर की होकर कोई पाप नहीं करेगी क्योंकि पाषाण तो जड़ है और अब इसके इंद्रियों में चांचल्य रहेगा नहीं पत्थर की इंद्रियां चंचल होती हैं क्या पत्थर में विकार होता है क्या निर्विकार बना दिया परम अशंशला बना दिया और भजन करने का सौभाग्य तो दे दिया एकांत में रहकर राम जी का स्मरण करो श्री राम जी की चरण रज का स्पर्श होगा तो फिर तुम पुनः मुझे प्राप्त हो जाओगी तो श्री राम जी के द्वारा धार ये रामावतार की बहुत बड़ी एक घटना और महर्षि विश्वामित्र जी की आज्ञा से राम जी ने अहिल्योद्वार किया राम एक तापस तारी एक तापस्य तारी हम लोगों के पास तो एक ऐसी अहिल्या है कौन है वो अहल्या जो निर्दोषा है सदोष बुद्धि हमारी व्यभिचारिणी बुद्धि ही अहिल्या है हमारी व्यभिचारिणी बुद्धि ही अहिल्या है और उस व्यभिचारणी बुद्धि रूपी अहिल्या वो किसकी चरणरस से पवित्र होगी राम जी ने तो एक अहिल्या का उद्धार कर दिया पर हमारी बुद्धि रूपी जो कुलता स्त्री है विचारिणी स्त्री है उसका उद्धार तो श्री महाराजाधिराज पथित पावन श्री रामनाम महाराज ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता तो रामजी ने एक अहिल्या का उद्धार किया और श्री रामनाम महाराज ने तो न जाने कितने साधकों की बुद्धि रूपी अहिल्या का उद्धार करके और उसे अपने चरण रथ प्रदान करके कृदार्थ कर दिया नाम कोटी खल कुमति सुधारी न जाने कितने खलों की कुमति को राम नाम महाराज ने सुधार दिया एक और उदाहरण दे रहे हैं कि ऋषि हित राम सुकेतु सुता की सहित सेन सुतकीन विभा की ऋषिहित महर्षि विश्वामित्र का हित करने के लिए सुकेत यक्ष की बेटी कन्या तारका को जिसका हो हिंदी में तारका कहते हैं संस्कृत नाम ताटका है उस ताटका को सेना के सहित पुत्र सुबाह के सहित राम जी ने नष्ट कर दिया एक बार। लेकिन नाम महाराज ने तो केवल नामाश्रयी भक्तों ने नाम को पुकारा किसको पुकारा हरिनाम को पुकारा नाम को पुकारा और नाम महाराज ने आकर दोषों की भक्तों के दोष दुख और बुरी आशा रूपी ताड़का को नाम महाराज ने नष्ट कर दिया तो कितने दोषों को नष्ट किया कितने दुखों को नष्ट किया कितनी बुरी आशाओं को नष्ट किया कैसे बोले जैसे सहित दोष दुख दुरासा ये दुरासा ही तारका है सहित दोष दुख दुरासा दुरासा दुराशा मने तारका दलई नाम जिमी रवी निशा का नाम ने ऐसे नष्ट कर दिया जैसे सूर्य भगवान रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देते हैं ऐसी नाम महाराज ने इस दुरासा रूपी ताड़का को दोष और दुख की सेना के जो सहित थी उसको नाम महाराज ने नष्ट करके नाम जापकों को सुखी कर दिया और उदाहरण दे रहे हैं भंजऊ राम आप भव जापू भव भय भंजन नाम प्रताप राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ा लेकिन राम जी के नाम ने तो इस भव रूपी धनुष को ही तोड़ दिया भव भय भंजन नाम प्रतापुर नाम के प्रताप ने तो भव भय का ही भंजन कर दिया भव भव माने संसार भवन के स्विन नीति भवा जिसमें जन्म स्थिति और संघार ये तीनों काम निरंतर हो गए उसको भव कहते हैं संसार और इस भव चाप का टूटना बड़ा कठिन है अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र छूटना ये बहुत कठिन है पर नाम महाराज ने तो न जाने कितने के संसार रूपी धनुष को तोड़कर अर्थात उन्हें भव बंधन से मुक्त कर दिया दंडक बन को श्राप लगा था शुक्राचार्य का इक्शाकू का एक पुत्र था उसका नाम था दंड क्या नाम था उसका नाम ही था दंड और उस दंड के नाम से ही यह बन हुआ दंडक बन यद्यपि यह इक्शाकू का पुत्र था सूर्यवंशी था रामजी का पुरखा था लेकिन इक्शाकू ने बशिष्ठी जी ने इसका नाम दंड रखा था दंड क्यों रखा बोले बड़ा उदंड होगा तो बोले इसको भेज दो जंगल में भेज दो इसको कहा कि भैया तुम यह संपत्ति ले लो तुम जाओ अपना बनाओ खाओ अपना राज्य कायम करो बढ़िया बलवान था दंड तो दंड में इस दंडकारण्य के क्षेत्र में 100 योजन में 100 योजन माने 1200 किलोमीटर लंबे चौड़े क्षेत्र में अपने राज्य सीमा का विस्तार किया सौयोजन में था स्तर राज्य विस्तार अब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमको तो इन। उसको वशिष्ठ जी के प्रति द्वाठ बन गई थी अरे गुरु जी ने अपने हमारे पिताजी को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी और कुछ हाथी घोड़ा थोड़ी सी सेना दे करके सोना चांदी देकर निकाल दिया ये गुरु जी ठीक नहीं है वशिष्ठ जी से विमुख था यद्यपि वशिष्ठ जी से ही पढ़ा लिखा था उसने शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाया तो इससे स्पष्ट हो गया दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं तो दैत्य वाली विचारधारा का ही था शुक्राचार्य जी को गुरु बना लिया शुक्राचार्य जी ने उसको अपने यजमान के रूप में शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया बहुत काल बीत गया बड़ा सुखी था दंड एक दिन की बात है दंडकारण्य में ही महर्षि शुक्राचार्य जी का आश्रम था एक दिन यह दंड शुक्राचार्य जी के आश्रम में गुरू जी के आश्रम में आया आश्रम में इसने शुक्राचार्य की पुत्री अरजा को देखा अरजा क्या नाम था उसका एक देवयानी थी और उससे ज्येष्ठ पुत्री थी अरजा अरजा को देखा दुष्ट प्रकृति का तो था ही एकांत में अत्यंत सुंदरी गुरुपुत्री अर्जा को देखकर उसका मन शुद्ध हुआ और उसने अर्जा को बलपूर्वक उसकी पवित्रता को नष्ट किया यद्यपि वह कहती रही कि मैं गुरुपुत्री हूं और तुम राजा हो राजा के लिए प्रजा पुत्र पुत्री के समान है और वैसे भी मैं तुम्हारी गुरुपुत्री हूं इसलिए तुम्हारे लिए तो अत्यंत पूजनीय हूं पर दुष्ट ने कुछ भी नहीं सुना उसे अपवित्र किया महर्षि शुक्राचार्य आए और वो दुष्ट तो चला गया शुक्राचार्य ने किसी मतवाले हाथी के द्वारा कुचली हुई कदली जैसे दम क्षुब्ध हो ऐसी रोती हुई थरथर कांपती हुई अर्जा को देखा तो कहा क्या बात है तू निश्चे क्यों दिखाई पड़ रही है कुछ नहीं बोली रोती रही तब उन्होंने ध्यान में सब कुछ देख लिया और कहा कि तू भी अपराधनी यदि तू सर्वथा निर्दोष सी पवित्र थी तो तूने अपनी शक्ति से उसे भस्म क्यों नहीं कर दिया तुझे देखकर उसके मन में विकार पैदा हुआ इसका मतलब है कि तू भी पवित्र नहीं है निर्विकार व्यक्ति को देखकर मन निर्विकार हो जाता है उसको साप दिया कि तू पशु पक्षी कीट पतंग आदि से अलक्षित रहकर यही निवास कर तब तक तेरा उद्धार नहीं होगा जब तक प्रभु श्री राम इस मन में नहीं आएंगे और साप दिया कि दंडक का सौ योजन का राज्य वो नष्ट हो जाए भयंकर गरम गरम बालू की वर्षा हुई और सात दिन सात रात्रि तक भैया जी बालू बरसती रही एकदम गरम गरम, गरम बालू आकाश से और 1200 किलोमीटर लंबा चौड़ा दंडक बन रेत के समुद्र में बदल गया कुछ नहीं कोई घास पत्ती जीव जंतु कीट पतंग कुछ नहीं रह गया हजारों साल तक ऐसा ही पड़ा रहा कालांतर में पानी पड़ा और फिर धीरे धीरे वहां बनने वृक्ष उत्पन्न हुए घास पैदा हुई फिर जंगल हुआ तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भी वहां आ गए लेकिन उस बन में कोई निवास नहीं करता था क्योंकि शुक्राचार्य जी के द्वारा स्थापित बन था ये दंडक बन तब तक निर्दोष नहीं होगा निष्पाप नहीं होगा जब तक श्री राम जी के चरण यहां आएंगे नहीं इसलिए दंडक बन प्रभु कीन सुहावन दंडक वन को भगवान ने सुहावना बनाया। अब आप लोग एक प्रश्न कर सकते हैं बहुत ध्यान से सुनो भैया अब एक प्रश्न कर सकते हैं कि जब दंडक वन को साप था तो इतने ऋषि मुनि महात्मा वहां आकर कैसे जम गए स्थापित बने एकदम निर्जन इसलिए बच गए क्योंकि सबको पता है महर्षि भ्रभु जी शुक्राचार्य जी ने शाप देकर अनुग्रह भी किया है कि इस दंडक वन में जब श्री राम जी आवेंगे तो यहां के जो जीव जंतु वे मुक्त होकर भगवत धाम चले जाएंगे तो राम जी यहां पधारेंगे ये यह पक्का हो गया है शुक्राचार्य जी का वचन है तो श्री राम दर्शन की कामना से ही सभी ऋषि मुनि महात्मा दंडकारण में आकर बस पहले दंडकारण में कोई नहीं था राम जी के आगमन की प्रतीक्षा में सब दंडकारण में निवास करने लगे दंड प्रभु की शोभा दंडक वन प्रभु सुहा जन मन अमित नाम जनमित पावन भगवान ने अवतार लेकर दंडक वन को सुहावन बना दिया लेकिन भगवान के नाम ने सच्ची बात यह है कि हमारे भीतर भी दंड का ही राज्य है तो ये दंड कौन है, है? अत्यंत उदंड मन ही दंड है जो भजन के मार्ग पर तो बिल्कुल नहीं चलता है धर्म सत्य सदाचार के मार्ग पर बिल्कुल नहीं चलता एक तो उचपटांग रास्ते में ही जाता है श्वाकू का पुत्र दंड था ना उस दंड से अधिक खतरनाक है हमारा मन और ये मन का साम्राज्य इस हृदय के ऊपर भीतर मन का साम्राज्य है दंड का साम्राज्य है इस हमारे दुष्ट मन रूपी दंड ने बृहस्पति को गुरु नहीं बनाया इसने वशिष्ठ को गुरु नहीं बनाया इसने गुरु दैत्य गुरु को बनाया और ये इतना दुष्ट है कि यह कर्तव्य अकर्तव्य का बिल्कुल भी विचार नहीं करता अच्छा ईमानदारी से बताओ क्या हमारा मन कभी अर्थक कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक से विचार कर पाता है क्या बाहर से कोई कैसा भी बनावटी वेशभूषा बनावे बाहर की चीज बाहर का संसार देखता है लेकिन मनीराम की क्या दुर्दशा है इसको केवल मनमोहन प्रभु ही समझते हैं ठाकुर जी ही समझते और कोई नहीं समझता भैया सच्ची बात यह है कि कई बार हमारा मन इतनी घृणित अवस्था में इतनी पतित अवस्था में पहुंच जाता है कि हम वैष्णव संत महापुरुष महात्मा ये बात तो बहुत दूर की रह गई ईमानदारी से उस मन की गिरी हुई अवस्था के क्षण में हम मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं रहते हम मनुष्य अपने को कह सकें लायक भी नहीं रहते और इस मन रूपी दंडकारिण्य को इस दंड के इस प्रभु के साथ शुक्राचार्य के हिसाब से मुक्त कौन करेगा बोले दंडक वन प्रभु की सुहावन भैया इस अपने हृदय रूपी दंडकारण्य में जिसमें दंड का राज्य था दंड का ही राज्य है और उसमें राम जी के नाम महाराज के चरण पधरा दो दंड कारण्य में तो राम जी ने चरण पधराए पर अपने मन रूपी दंड कारण्य में श्री राम नाम महाराज की प्रतिष्ठा कर लो नाम हृदय में गूंजने लग जाए नाम हृदय में व्याप्त तो हो जाए तब क्या होगा मन रूपी दंडकार रहने पवित्र हो जाएगा और वो श्री सीताराम जी की नित्य बिहार स्थली बन जाएगा युगलवर श्यामा श्याम की नित्य बिहार स्थली बन जाएगा दंडक बन प्रभु सुहावन न जाने नाम महाराज ने कितने जनों के दुष्ट मन रूपी दंडकारिणी को पवित्र बनाया है पवित्र बनाया कर श्री सीताराम जी की विहार स्थली बना दिया ऐसे नाम महाराज का प्रताप है रामजी ने तो अवतार काल में एक बार और नाम महाराज को तो न जाने कितने साधकों के मन रूपी दंड कारण में उतर करके और रामजी की लीला स्थली बिहार स्थली मन को बनाए चले जा रहे हैं इसलिए राम जी से उनका नाम श्रेष्ठ है राम जी ने अवतार लेकर क्या किया अस्थि समूह देख रघुराया राया राम जी जन्मकारण में आए तो उन्होंने देखा हड्डियों का पहाड़ लगा है ये क्या है सफेद सफेद बोले महाराज जी हड्डियों का पहाड़ है अरे पहाड़ कितनी हड्डियां है हैं कहा से किसकी हड्डिया है बोले ये ऋषि मुनि महात्माओं की हड्डिया है अब आप एक एक बात विचारणीय है कि हड्डियों का ताल पूरा पहाड़ कैसे लगे पहाड़ क्यों लगाए किस प्रयोजन के लिए आसुरो ने हड्डियों का पहाड़ इसलिए लगाया कि पहाड़ दूर से दिखाई पड़े तो ये ऋषि मुनि सब घबड़ा जाए दंड कारण से दूर हो जाए भैया तो यहां बताओ बहुत खतरे का काम है तो केवल ऋषियों को भयभीत करने के लिए वो खा खा करके मुनियों की हड्डियां उनका पर्वत बना दिया था निश्चर निकर सकल मुनि खाए निश्चर निकर सकल मुनि खाए निश्चरों का जो निकर माने समूह था उस समूह ने सकल मुनि दंडकारण्य के जो सभी मुनि थे उनको उन्होंने खा लिया अब एक प्रश्न है जब सकल मुनि खाए तो राम जी आए तो हजारों ऋषि मुनि कहाँ से मिल गए जब सब खाई लिए तो अगस्त जी और सरभंग सरभंग जी और जाने कितने कितने महात्मा मिले हैं वहाँ वो सब कैसे मिल गए वहाँ परम श्रद्धे प्रात स्मरणी पूजपाद श्री रामेश्वर दास रामायणी जी महाराज का एक भाव एक बार जी में हम उनके पास गए तो उन्होंने हमसे यही चर्चा पूछी कि इतने महात्माओं के रहते हुए तुलसीदास जी ने ये कैसे लिख दिया निश्चय निकल सकल मुनि खाए सकल मुनि खाए इसका समाधान करो हमने कहा महाराज जी हम तो मानस जी पढ़े नहीं हम समाधान क्या करें आप ही बताइए तो बड़े हंसे बोले देखो सब मुनियों को नहीं खाया जो विशेष तपस्वी थे त्याग तपोबल से अपने आप सुरक्षित थे उनको तो असुर देख भी नहीं सकते थे उनके पास आसपास भी फटक नहीं सकते थे तब किसको खा लिया बोले सकल मुनि को खा लिया जो वस्तुतः मुनि नहीं थे मुनि की सकल थी बोलो भक्तवत् भगवान की सकल मुनि सकल मुनि मुनि की शकल अब महात्मा की शकल तो है वो महात्मा जैसे नहीं है और फिर आप कहो के ये कैसे महात्मा को भूत कैसे लग गया अरे भाई महात्मा न संध्या करे न जप करे न पाठ करे न पूजा करे और सत्य बोलने के नाम पे साढ़े निन्यानवे परसेंट झूठ बोले और सदा अपवित्र रहे फिर कहो कि भूत प्रेत कैसे लग गया महात्मा को तो भाई भूत प्रेत नहीं लगेगा कौन लगेगा सकल मुनि जो मुनियों की सकल बनाए घूम रहे थे वसुता मुनि नहीं थे पर सकल मुनि थे उन सकल मुनियों को खा लिया कितनी बढ़िया बात है निश्चय निकल सकल मुनि खाए तब दूसरा एक प्रश्न हो गया जब सकल बनाए घूम रहे थे महात्मा पक्के थे ही नहीं सब राम जी को इतना दुखी होने की अच्छा हुआ सकल मुनि खत्म हो गए जीत हुआ अच्छे अच्छे बचे और जो अड़िया खड़िया थे उन सबको खा गए राक्षस अच्छा हुआ चलो भीड़ कम हुई राम जी को सुखी होना चाहिए राम जी तो दुखी हो गए भगवान के नेत्रों में जला क्यों जलाया रामजी ने कहा भले ही इनमें पूरी ऋषि का साधु का नहीं थी पर साधु का स्वरूप तो था मुनियों का स्वरूप तो था भैया हम तो संत स्वरूप का आदर करते हैं भीतर से कौन कैसा है इसको नहीं देखते हैं हम तो केवल तिलक कंठी को देखते हैं जटाजूट को देखते हैं साधु के स्वरूप को देखते हैं ऐसे नाम मात्र के संत का वेश भी जिन्होंने बनाया है तो किसके नाम पर बनाया है हमारे नाम पर लंगोटी लगाई है हमारे नाम पर तिलक लगाया है भले ही अभी निर्विकार नहीं हो पाए जितिन ये है तो साधु है कि नहीं अरे सकल तो बनाई कि नहीं बनाई झूठ झुटमुट खेले सचमुच होए और सचमुच खेले विरला कोई तो राम जी बोले ऐसे नाम मात्र के जो सकल मुनि है उनके भी अपराधियों को हम जीवित छोड़ेंगे नहीं क्या कारांगे निश्चरहीन कर भुज उठा यण की हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की निश्चरहीन कर भुज उठा यण की सकल मुनि के आश्रम जाय जाए सुखनी तो राम जी ने जो प्रतिज्ञा की थी उसको पूरा किया निसी चर निकर दले रू हीन वही कर दी लेकिन हमारे जीवन में जो कलुष है कलुषता है कालुष्य है ये किसकी कलुषता है ये कली की कलुषता है युग धर्म है ना ये कली है और कली के दोष स्वाभाविक हैं, क्योंकि हम कलयुग में पैदा हुए हैं जब हम कलयुग में पैदा हुए हैं तो कलयुग के दोष भी हमारे जीवन में स्वाभाविक है दिन होगा तो दिन का धर्म प्रकाश स्वाभाविक है कि नहीं अस्वाभाविक है स्वाभाविक है और रात्रि में अंधकार होगा तो रात्रि अंधकार का धर्म ही स्वाभाविक है स्वाभाविक नहीं है अब हम तो कलयुग में पैदा हुए हैं कलयुग के दोष इतने हैं कि उनकी गणना संभव नहीं है लेकिन एक गुण ऐसा है कलयुग में कि उस गुण का विचार करने पर कलयुग के सारे दोष नगण्य हो जाते हैं वो तो गुण क्या है कलेर दोषनिधे राजन, राज ये को महान गुण दोषों का खजाना है कंडित पर उसमें एक महान गुण है क्या गुण है संकीर्तना देव कृष्णस् कीर्तना देव कृष्णस् मुक्त परम परमे इतने दोषों का खजाना होने के बाद भी कलियुग का गुण है कि कोई प्रेम से हरिनाम संकीर्तन करे तो संपूर्ण दोषें से रहित होकर के भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है तो राम जी ने तो निश्चय निकर का दलन किया लेकिन नाम महाराज ने तो कलियुग का जो कलुष है वो निशरों के निकरों से भी भयंकर है उसका दलन कर दिया कलयुग की बुराइयों को नष्ट कर दिया राम नाम जप का परम भागवत श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं राम नाम जपने वालों को भय कहा है कहीं नहीं है भय उनको डरने की जरूरत नहीं है राम नाम जपता पुतो भयम सर्वता इसलिए नामाश्रियों को नामाश्रयी महानुभावों को डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संपूर्ण तापों का समन करने वाली औषधि उनके पास है क्या है औषधि श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्रयी संतों के पास है हरिनाम संकीर्तन प्रहलाद जी कहते हे पिताजी हृण कचिपु जी देख तो लीजिए ये अग्नि सबको जलाने वाला अग्नि पश्चिता ममदार सन्निधौ मेरे शरीर के पास में आकर पावको लीलायते ये, ये अग्नि भी अत्यंत सुशीतल जल के समान ठंडी हो रही है और अंत में गोस्वामी जी कहते हैं सबरी दीध कनी सुगति दी रघुनाथ ना अमित खल वेद विदित राम जी ने सबरी का उद्धार किया राम जी ने गृधराज जटायु का उद्धार किया यहाँ एक विशेष बात दे रहे हैं कह रहे हैं तुलसीदास जी आप ध्यान दें उस पर सबरी और गीध को विशेषित कर रहे हैं तुलसीदास सुसेवकन ये उत्तम सेवक है शबरी का उद्धार हो जाना गीघराज जटायु का उद्धार हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं क्योंकि इनसे उत्तम सेवक कौन होगा सुसेवकनी कन्बरी की सुसेवा दंड कारण में आई है सबरी और रात ऋषियों के स्नान के मार्ग को बुहार देती है कांटों को झाड़ देती है बीन देती है पत्थरों को बीन लेती है और छोटी छोटी कंकड़ी जो झाड़ू में भी नहीं आती उसको हथेली से रगड़ रगड़ करके देख देख कर उंगली से बीन बीन करके निष्कंठक कर देती है गायों के गोबर से लीप करके मार्ग को बना देती है सूखी लकड़ी कट्टी करके ऋषियों की कुटिया कुटिया तक घर देती है और ऋषि विचार करते हैं कि अरे ये कौन है भाई कोई कहता वो रामदास ले आया होगा बड़ा अच्छा चेला है कोई कहता वो श्यामदास ले आया होगा माधव ले आया होगा गंगादास ले आया होगा यमुनादास ले आया होगा तो भाई बुलाओ रामदास श्याम दास, दास माघव दास गंगा भैया तुम्हें ये लकड़ी कच्ची करके कर तुम ये सफाई तुमने रात को कर कब उठ के कर दिया हर बोले गुरु दस बार बोलते हो आप एक बार तब तो हम उत्तर देते हैं हम कहां से ऐसे कि ये काम इतनी श्रद्धा नहीं है गुरुजी जितना बन पड़ता उतना ही करते हैं तो सबने तो मना कर दिया अब कौन है तो कुछ ऋषि तो बोले कि कोई हम लोगों की तपस्या ही ऐसी है लगता है कोई दिव्य शक्ति ही सेवा करके चली जाती है अब अपने को क्या है अपना तो उतना काम घट गया अच्छा हुआ पर मतंग ऋषि सावधान हैं। वे कह रहे हैं कि सेवा की महिमा जिसको पता है वो भाग्यशाली जीव कौन आ गया है सेवा ही हमारी संपत्ति उसको चुराने वाला कौन चोर आया है अपने शिष्यों का सावधान कोई बहुत उच्च कोटि का सेवक है जो इस प्रकार से नजर बचा के सेवा करना चाहते हैं बहुत से लोग सेवा तो करते हैं पर वो तभी करते हैं जब बड़े लोग सामने हों उनके आंख के सामने यहां से वो एकदम लग जाएंगे सफाई उफाई में सब में और यदि उस समय आपने देखा नहीं उनकी ओर तो बड़े हताश निराश हो जाएंगे और देखा ही नहीं वह यह अपेक्षा भी रखते हैं अरे आप काय को ये काम कर नहीं नहीं नहीं महाराज हम तो करेंगे करेंगे नहीं महाराज कोई बात नहीं नहीं नहीं आप मत कीजिए नहीं नहीं अरे नहीं नहीं, नहीं महाराज और क्या कर जिसमें प्रमाणित हो जाए कि हाँ ये उत्तम कोटि के सेवक है लेकिन नजर बचा के छिप करके सेवा करना इससे उत्तम सेवा क्या होगी सुसेवा और जब मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों को कहा सावधान होकर पहरेदारी करो चौकीदारी करो और जब सबरी माता ने प्रवेश किया है झाड़ू बोहारू लगाई है लकड़ियां रखी हैं उसी समय महर्षि के इशारे पर ब्रह्मचारियों ने पकड़ लिया सबरी को कौन हो ला गुरुजी बुला रहे हैं अब तो विचारी थर महाराज हमें छो मत में तो बहुत पतित तो हूं नीचू गुरु जी बुला रहे रो तो रही थी थर कर का देवी बेटी तुम कौन हो भगवान मेरा सवर कुल में जन्म हुआ है मैं शवर जाति में शबर जाति होती ना हमारे जगन्नाथ जी के तो पहले सवर लोग ही पूजा करते थे सवर कुल में मेरा जन्म हुआ है और अपनी सारी बात भगवान क्षमा करना है पतिता के अपराध को कहा देवी मुझे दंडकारण्य निवास की सबसे बड़ी उपलब्धि हुई तेरी जैसी निष्काम भत्ता की प्राप्ति अब तुम बहमत करो प्रियादासी के सब आश्रम में बासी दियो प्रवण बनाकर रह जाओ संतों के संग में रहो और तुलसी की कंठी बांधी कान में भगवान नाम सुना दिया युगल मंत्र सुना दिया कबस से जब करो भजन करो ऋषियों ने बहुत क्रोध किया जाति पांची तीन नियरिये जाति से बहसत कर दिया मतंग ऋषि को हे पतिता को अपना लिया लेकिन जब सबरी का आतिथ्य राम जी ने स्वीकार किया और तो सबरी की चरण रस जब सरोवर का जल शुद्ध हुआ तब तो ऋषियों को पता चला कि सबरी कितनी भत्ता थी और मतंग कैसे महापुरुष थे हम लोग सबरी को नहीं पहचान सके पर मतंग ऋषि ने सबरी को पहचाना तो सबरी को उत्तम गति जी जी ने बहुत अच्छी बात है पर उसमें कोई आश्चर्य नहीं वो तो जीवन मुक्ता वाल्मीकि रामायण में शबरी का विशेषण शबरीम श्रमणाम धर्म अभिगच्छे अभिगछे राघव हे राघव धर्मनपुणाम श्रमणाम सबरीम अभिगछ हे राम जो परम धर्म के आचरण में अति निपुण है ऐसी परम श्रमणा श्रमणाम सन्यास धर्म में जो स्थित है ऐसी सबरी के पास इस भाव को लेकर नहीं जाना है कि वो सवरकुल में पैदा हुई है अभिगत जैसे तुम बड़ी श्रद्धा भावना से ऋषि महर्षियों का दर्शन करने जा रहे हो उसी पवित्र भाव को लेकर सबरी के यहां जाना अभिगत छेराग ये है सबरी तो सबरी को गति मिल जाए कोई आश्चर्य नहीं अब गीधरा जटायु एक तो गरुड़ी के खानदान में पैदा हुए हैं गरुड़ी खास चाचा जी लगते उनके खास चाचा जी हैं गरुड़ जी और दूसरे दसरथ जी के मित्र हैं बड़े ज्ञानी हैं और श्री राम जी को अपना बेटा मानते हैं इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ हुआ रागानुगा भक्ति प्राप्त ठाकुर जी से रागात्मक संबंध उनको बेटा मान लेना उनको पति मान लेना ये रागात्मक संबंध तो रागानुगा भक्ति जो प्रेम की बहुत ऊंची अवस्था है वो राम जी को अपना पुत्र ही मानते हैं। जब दंडकार्य में राम जी आए हैं तो उन्होंने कहा लक्ष्मण लगता है ये कोई बड़ा राक्षस है इतना बड़ा गिर तो हमने देखा नहीं लक्ष्मण जी कहते प्रभु हमको भी ऐसा लगता सावधान हो जाना चाहिए कि राम जी की नर लीला है तो वृद्ध राजते हैं वत्स राम भद्र तुम्हारा मंगल हो अरे ये तो आशीर्वाद दे रहा ये पक्षी कौन है भगवान आपका परिचय मैं आपका पितृव्य लगता हूँ आपका चाचा लगता हूँ धर्मतः में आपका पिता ही हूँ भगवान कैसे तो दशरथ जी के साथ मैत्री का संबंध सुनाया और कहा कि मैंने आपके पिताजी से वचन लिया था आपका ज्येष्ठ पुत्र चार पुत्र होंगे आपके चलो कथा सुनाई देते दशरथ जी और जटाई जी की मित्रता कैसे हुई एक बार शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करना चाहते थे ऐसी ग्रह गोचर की स्थिति हुई कि शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन करेंगे वह जी ने दशरथ जी को बुलाकर कहा शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करेंगे और शकट भेद नामक यह भयंकर दुर्योग है और इसमें कम से कम 12 वर्ष का भयंकर अकाल सारी धरती पर पड़ेगा और उससे अधिकांश प्रजा नष्ट हो जाएगी पशु पक्षी कीट पतिंगों का जीवन भी नहीं बचेगा और जब राजा के किसी राजा के राज्य में ऐसी देवी आपदा आती है तो उससे राजा की बड़ी अपकीर्ति होती है कहते राजा के पाप का परिणाम है तो इसके लिए सावधान होना चाहिए बोले गुरुजी इसका उपाय बोले उपाय तो कुछ नहीं है आप जितनी प्रजा की सेवा कर सकते हो सेवा करो इसका कोई उपचार नहीं है शनिग्रह का मार्ग रोका नहीं जा सकता दशरथ जी ने चरणों में प्रणाम किया बोले भगवान मैं राजा हूँ चक्रवर्ती राजा हूं मैं शनि को अनुशासित करूंगा मेरी प्रजा को शनि को पीड़ित करने का क्या अधिकार गुरु जी का आशीर्वाद लिया गुरु महलवान सचेला पहलवान अपने तपोबल से दिव्य रथ में दशरथ जी विराजे और सूर्य मंडल का भेदन करते हुए सीधे शनिग्रह के निकट पहुंच गए ललकारा उनको युद्ध के लिए तुम्हारा अस्तित्व ही हम समाप्त कर देंगे शनि ग्रह ठहा का लगातार हंसे बोले राजन मेरी दृष्टि को कोई सहन नहीं कर सकता है पर तुम्हारे शौर्य वीर पराक्रम से हम बड़े संतुष्ट हैं करो बल प्रयोग युद्ध के लिए मैं तैयार हूं दशरथ जी ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया वे सब शनि ग्रह मंडल में जाकर विहीन हो गए डरना तो चाहिए अपने मन में बोले नहीं।, नहीं मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं जब सब अस्त्र शस्त्र इनके दिव्य अस्त्र शस्त्र समाप्त तो हो गए तब ग्रह ने अपनी थोड़ी सी नजर से उनको देखा पूरा नहीं देखा थोड़ा सा नजर से रथ को देखा शनि की दृष्टि पड़ते ही दशहर जी का रथ घोड़ों के तारी के सहित जलकर भस्म हो गया और अनंत आकाश में निराधार दशहर जी हो गए उस समय गिरते हुए दशरथ जी को आकाश में उड़ रहे जटायु जी ने अपनी पीठ पर ले लिया ये सूर्य नरेश है और ये महान धर्मनिष्ठ महान पराक्रमी है अपनी पीठ पर लेकर कहा भैया तुमने हमारे प्राण बचाए हैं तुम कौन हो अपना परिचय दिया और कहा कि आज से आप मेरे मित्र हुए तो मित्र को उचित सलाह देना चाहिए तो आप सलाह दो हम क्या करें हम तो शनि से युद्ध करेंगे उन्होंने कहा देखो देवता हैं इनसे झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए स्तुति करना चाहिए तो मेरी सलाह तो यह शनि ग्रह की प्रार्थना करो तो श्री दशरथ जी ने शनि महाराज तो की प्रार्थना तो की नमक कृष्णाय नीलाय शिक्ष निवाय चौ इत्यादि प्रकार से आठ श्लोक हैं दशरथ प्रत शनिस्तोत्र इतना चमत्कारी है दशरथ जी के द्वारा किया गया शनि स्त्रोत्र यदि कोई नित्य दशरथ कृप शनि स्त्रोत्र का पाठ करे तो शनिग्रह की पीड़ा तो नहीं ही होगी किसी भी दुष्ट ग्रह की पीड़ा नहीं होगी अयोध्या में जहां दशरथ जी की चिता है जहां दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ है मसौदा वहां आज भी दशरथ जी की जहां चिता स्थली है वहाँ जाने से शनिगृह की पूजा समाप्त हो जाती है। शनि प्रसन्न हुए बोले ऐसा पराक्रमी राजा न भूतो न भविष्यती जो शनि से लड़ने आवे अब हम आश्वासन देते हैं हम इस प्रकार का कभी शिकट जैसा दुरयोग कभी स्थापित नहीं करेंगे जिससे प्रजा कितने कष्ट में आ गए तो आज इतने भयंकर पापाचार अत्याचार के बढ़ने पर भी इस प्रकार का दुष्काल ग्रहों के द्वारा नहीं आ रहा है इसके मूल में दशरथ जी का पराक्रम है दशरथ जी का शौर्य है हम सब दशरथ जी के प्रति कृतज्ञ हैं अब दोस्ती तो दोस्ती होती है बोले हमारी अयोध्या में आप आना बोले देखो भाई हम गीद हैं गीद की छाया भी शुभ नहीं होती है शरय किनारे हम आप मिल लिया करेंगे तो शरयू किनारे ही मिलन हो जाता था मित्र का सत्कार हो जाता था एक दिन दसरथ जी का मुख उदास देखा आंख में आसू देखे बोले मित्रवर तुम दुखी क्यों हो बहुत प्रसन्न रहते थे दुखी क्यों हो बोले भैया जटायु क्या बताएं अब उम्र तो बीत रही है लाला कोई घर में आया नहीं हाँ ये बात है बालक नहीं है आपके ये होंगे भी कि नहीं होंगे सूर्यवंश आगे चलेगा कि नहीं चलेगा तो बोले कोई बात नहीं हम पूछते हैं किससे पूछेंगे अरे बोले हमारे चाचा जी तो भगवान के बिल्कुल खास हैं क्या खास है गरुड़जी वाहन है ना भगवान के तो हम चाचा जी से पूछ लेंगे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जटाई जी ने गरुड़ जी से पूछा कि आप भगवान वैकुंठ से मौका मिलती पूछ लेना कि अयोध्या का राजा है और हमारे भतीजे जटायु का परम मित्र है उसके कोई संतान होगी कि नहीं पूछ लेना पूछा तो भगवान हंसने लगे बोले एक नहीं दो नहीं चार चार रूपों में हम उनके घर में अवतार लेकर आने वाले हैं बोले वाह तो बहुत अच्छी बात है प्रसन्न होकर जटायू जी आए फिर सरजीव किनारे मिले बोले तो मित्र अब दुखी मत रहो पर हम पहले एक वचन आपसे ले लेते हैं तब बताएंगे बात हम हाँ, सब कुछ मित्र के लिए सर्वस अर्पित तो है बोले तो बात यह है कि बेटा तो चार होंगे पर कम से कम दो को हमारे पास भेज देना और उनमें सबसे बड़ा तुम्हारा न होकर हमारा ही माना जाएगा हमारा अधिकार होगा उस पर दशरथ जी हंसने लगे अरे बोले यहाँ एक के लाले पड़ रहे हैं आप चार चार बोले चार ही होंगे भगवान ने कहा है, चार होंगे। हुई सुत्र। चारी दशरथ चार जी तो बिचारे तो राम जी के प्रेम में भूल गए। पर मेरे पिताजी का दिया हुआ वचन है इसलिए लक्ष्मण जी के तहत तो राम जी पधारे मैं आपका धर्मता पिता लगता हूँ राम जी ने चरणों में प्रणाम किया और लक्ष्मण जी से कहा इनको प्रणाम करो लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया जानकी जी ने भी प्रणाम किया और राम जी ने रोते हुए कहा लक्ष्मण वैदेही हम कितने भाग्यशाली हैं हमारे ऊपर से पिता का हाथ उठ गया था आज भगवान ने कैसी कृपा की है हम कितने पुण्यात्मा हैं कितने भाग्यशाली हैं इस दंडकारण्य जैसे बन में हमको धर्म पिता प्राप्त हो बोले हमको अपने पिता दशरथ की मृत्यु का दुख भूल गए और संत किसको कहते हैं महाराजी परोपकार बचन मन काया मनवाणी क्रिया से जो परोपकार करे उसको संत कहते हैं और श्री जटायु जी ने परोपकाराय शताम विभूतया भगवती श्री जानकी जी की रक्षा में अपनी आत्मा होती प्रदान की इससे बड़ा महात्मा कौन होगा धन्य जटायु जतायु समकुल तो सबरी गीज सुसेव कनिक सुगति दी ने रघुनाथ राम ने उनको सुगति दी तो कोई बड़ा काम नहीं किया लेकिन हमारी वृत्ति सबरी से भी सबर से भी नीची है और हमारी वृत्ति तो मांस भोजी मृत शरीर भोजी गृद से भी गई वीती हमारी वृत्ति है आकाश में गीध कितना ऊपर उड़ता है पर उसकी नजर मुर्दों पर रहती है ऐसी हमारी गंदी दृष्टि है पर ऐसे न जाने जिनकी वृत्ति शबरी और जटायु तो सुसेवक थे पर इनसे भी गई बीती जिनकी वृत्ति है ऐसी अगणित दुष्टों की दुर्वृत्तियों का उद्धार श्री राम नाम महाराज ने कर दिया तो अब आप ही निर्णय कर लो की सवुर्ण ब्रह्म राम जी से राम जी बड़े हैं कि उनका नाम श्रेष्ठ है इसी दोहे के साथ आज की कथा सम्पन्न होती है और अभी ये प्रकरण पूरा नहीं हुआ अभी ये आगे इसकी चर्चा और चलेगी पर ये चर्चा हम कल करेंगे हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरण नमः नमः ज्वाला सर्वोपचारार्थे ज्वालाोपचारा गंधाक्षपुष्पा समर्पया आरभी की का सुख सं परी पवन रही आरती पुराण बाबक ले कुर सबे जन्मो कवि बधानी आरती मारी कलिम हरणी विजय भगतिकार मूर्ति युगती जल न शीतिलीकरण पुष्प देवतावंदनमस्ताभ्या स्वात्मावंदनम पात्रमध्येष तम तोय भ्रा केशवोपरी अंगलग्न मनुष्यालाम सर्व पापं विपोहति आरातिग्रहिणौ हस्तौ वृक्षा लस्ते पुष्प्यादाय मंत्रुष्प्प्जलि ओम जजने नज्ज मजंत धर्मा प्रथम आसन्न ते हनाक सुकंदजत्र पूरवे साध्या सगंधिपुष्प्पा यथा कालोद्भवा चुष्पजलिमया दत् गृहा पर ग्रंथाधिष्ठा श्री सीता नम शरण कमलेश मंदिर